राघव पंडित विक्रांत के ऑफिस में आ चुका था वो विक्रांत के सामने बैठा हुआ था विक्रांत बड़े ध्यान से उसे देखे जा रहा था इस राघव में वो मुंबई वाले राघव का चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन सच्चाई तो यह थी कि इस राघव में और मुंबई वाले राघव के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था वो राघव भले ही अक्ल से थोड़ा कमजोर था लेकिन शक्ल से काफी होशियार दिखाई पड़ता था जबकि ये राघव थोड़ा बच्चों की तरह और अन्न में चोर नजर आ रहा था करली बाल और उसके साथ काले रंग के मोटे फ्रेम वाला वाला चश्मे में वो इंटरनेट से चिपका रहने वाला टीन एजर जैसा दिख रहा था। हालांकि उसकी उम्र टीन एज से कहीं ज्यादा थी राघव के विक्रांत के ऑफिस में पहुंचने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वाले बाहर चले गए थे वहा सिर्फ विक्रांत राघव और हर्षित ही बचे थे राघव के कुर्सी पर बैठ जाने के बाद विक्रांत काफी देर तक उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता रहा और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोल पड़ा हाँ तो उस रात क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था सब कुछ डिटेल में बताओ एक एक पॉइंट इसके साथ ही विक्रांत ने हर्षित को इशारा करते हुए सब कुछ ध्यान से नोट करने के लिए भी कह दिया था <laughs> फिर से राघव ने निराशापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए आगे बोलना शुरू किया उस रात में अपने फ्रेंड के घर पर था हम दोनों ऑनलाइन रमी गेम खेल रहे थे मेरी किस्मत अच्छी थी उस रात अच्छा खेला था पैसे भी जीते थे गेम खेलते खेलते काफ़ी रात हो चुकी थी और फिर उसी टाइम मेरी बहन का कॉल आया मैंने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी मैं काफ़ी देर तक फोन को कान से लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था फिर मैंने फोन रख दिया और वापस से गेम खेलने लग गया उस टाइम मुझे लगा कि शायद गलती से उसका फोन लग गया होगा क्योंकि मेरी बहन कभी इतनी रात में मुझे कॉल नहीं करती थी कभी नहीं किया उसने अच्छा जब तुम्हारी बहन कभी रात में तुम्हें कॉल नहीं करती थी तो उस रात को जब तुम्हारे पास उसकी कॉल आई तो तुम्हें अजीब नहीं लगा विक्रांत ने तुरंत ही राघव को टोकते हुए कहा अरे आपको बताया तो राघव ने झुंझलाते हुए कहा गेम खेलने में बिजी था और मुझे लगा कि शायद गलती से उसका कॉल आ गई होगी अच्छा फिर फिर क्या हुआ विक्रांत ने आगे सवाल किया फिर मैं फोन साइड में रखकर दोबारा से गेम खेलने लग गया उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने जब दोबारा से फोन चेक किया तो उसमें बहन के नंबर से मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज आया हुआ था राघव ने थोड़ा सीरियस लहजे में जवाब दिया अब उसकी जुबान में डर का भाव देखा जा सकता था फिर जब मैंने मैसेज चेक किया तो उसमें मेरी बहन के हाथ का फोटो भेजा गया था उसके हाथ से काफी खून बह रहा था राघव ने फिर सहमी हुए आवाज में कहा सब मेरी गलती है मैं मैं गेम खेल में इतना मशगूल था कि उस टाइम मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरी बहन आखिर इतनी रात को फोन क्यों कर रही है काश अगर मैं उस रात टाइम से अपनी बहन का मैसेज देख लेता तो उसकी जान बच जाती राघव की आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी हाथ राइट था या लेफ्ट और तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो तुम्हारी बहन का ही हाथ है किसी और का भी तो हो सकता था विक्रांत ने फिर से बीच में उसे टोकते हुए कहा, सर वो हाथ मेरी बहन का ही था और उसका राइट हैंड था क्योंकि उसने राइट हैंड में ब्रेसलेट पहन रखा था और मैं उस ब्रेसलेट को बहुत अच्छे से पहचानता तो। हूँ इसके साथ ही मैं बेडशीट की भी पहचान कर रहा था जिससे मुझे तुरंत पता चल गया कि वो इस वक्त घर पर ही है फिर इसके बाद तुमने क्या किया मैसेज देखते ही मैंने तुरंत अपनी बहन के नंबर पर कॉल बैक किया लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मैंने अपनी बहन के हस्बैंड के नंबर पर भी कई बार कॉल किया लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब मुझे कुछ अनहोनी का अंदाजा हुआ राघव ने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा फिर मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया राघव ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा आपको तो पता ही होगा यहाँ की पुलिस कैसी काम करती है सोते रहते हैं ये लोग पहले तो तीन चार बार फोन ही नहीं उठा इसीलिए जब उनका फोन उठा तो मैंने उनसे सीधे ही ये कह दिया कि आप लोग जल्दी आ जाइए किसी का मर्डर हुआ है लेकिन इन सालों ने तब भी मेरी बात को सीरियसली नहीं दिया कोई इमरजेंसी नहीं दिखाई इन्होंने अच्छा फिर तुम तो वहां कैसे पहुंचे विक्रांत ने अमरा सिरे लाते हुए कहा जबकि हर्षित बड़े ध्यान से राघव की एक एक बात को नोट किए जा रहा था वहां मेरे फ्रेंड के घर पर कोई गाड़ी नहीं थी उसकी बाइक खराब पड़ी थी रात काफी हो चुकी थी तो उस टाइम वहां जाने के लिए टैक्सी वगैरा भी नहीं मिल रही थी फिर मैं अपने फ्रेंड की साइकिल लेकर सीधे अपनी बहन के घर की तरफ निकल गया मुझे लगभग एक घंटा लग गया था साइकिल से वहां पहुंचने में मैं पूरी ताकत से साइकिल चला रहा था मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे भगवान से बस यही मना रहा था कि कैसे भी करके मेरी बहन को कुछ हुआ ना हो वो सेफ रहे बस फिर राघव गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मैं साइकिल से वहां पहुंच गया लेकिन आपकी पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंची थी मैं वहां पहुंचा तो मैंने घर के मेन गेट पर थोड़ी देर तक नॉक किया लेकिन काफी अंदर पहुंचा मेरे अंदर पहुंचने के बाद पुलिस वहां पहुंची पुलिस के लिए तो मेन गेट में नहीं खोला था राग हमने चिड़ते हुए कहा फिर जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन लोगों ने मुझसे ही सवाल करना शुरू कर दिया ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर में मैं ही कत्ल करके भागा दस मिनट तक तो वहीं गेट पर खड़े होकर ये लोग मुझसे पूछताछ करते रहे फिर मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तब जाकर उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ फिर वो अंदर जाने के लिए तैयार हुए राघव ने फिर शिकायत भरे लहजे में कहा उसके बाद उन लोगों ने किसी तरह से बेडरूम का दरवाजा तोड़ा और हम लोग भीतर दाखिल हुए बेडरूम में घुसते ही हम लोगों ने देखा की सामने बेड पर मेरी बहन लेटी हुई थी और उसके हाथ की कलाई कटी हुई थी उसके हाथ से तब तक इतना खून निकल चुका था कि उसकी मौत हो चुकी थी सब पुलिस वालों की गलती से हुआ। कुछ नाइम से ये लोग अंदर चले भी गए होते तो भी शायद उसकी जान बच गई होती नहीं ऐसा नहीं है तभी हर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा जब तुम्हारे पास फोटो आई थी तब तक तुम्हारी बहन का मर्डर हुए तकरीबन बीस मिनट हो चुके थे तो उस रात तुम या पुलिस वाले जल्दी पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाते तुम तुम रिपोर्ट चेक कर लेना। उसमें ये बताया गया है। है मुझे पता लोग क्या कर रहे हो तुम लोग बस अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रहे हो ना राघव ने हर्षित को घूरते हुए लेकिन मुझे तुम लोगों से अब कोई बहस ही नहीं करनी है तुम्हे जो करना है करो अब मेरी बहन तो वापस आएगी नहीं अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने बेडरूम का दरवाजा खोला कैसे था विक्रांत ने सवाल किया डोर अंदर से लॉक था तो दरवाजे को कुल्हाड़ी से काटना पड़ा था तब जाकर हम लोग अंदर पहुंचे थे राघव ने जवाब दिया अच्छा तुम्हें ये बात अच्छे से याद है कि दरवाजा लॉकड था विक्रम से सवाल किया हाँ बिल्कुल याद है राघव ने बेहद गुस्से में जवाब दिया अब तक मैं हजार बार ये बात बता चुका हूं कि मेरी बहन के घर का दरवाजा सिर्फ अंदर की तरफ से लॉक होता था फिर राघव ने अपना दांत पीसते हुए कहा और अगर दरवाजा अंदर से लॉक था तो इस हिसाब से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरी बहन का मर्डर उसके पति केशव पंडित ने ही किया है मैं ये चीज भी पुलिस वालों को हजारों बार समझा चुका हूँ